और पांच प्रश्नों में से जो प्रारंभिक चार प्रश्न हैं उनके लिए अब आगे का खंड प्रारंभ करते हैं दसवा खंड पहला प्रभात तद इथम विदोह जो इसको जानते हैं पीछे जो बात कही पांच अग्निया हैं उनमें पांच प्रकार की आहुतियां हैं देव लोग उसमें आहुति देते हैं ये सारी जो प्रक्रिया है पीछे वाली जो प्रक्रिया है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 इतना बड़ा अंतर है तो धूमाद रात्रि में रात्र है अपर पक्ष में रात्रि से वो जाते हैं अपर पक्ष में वहां अपूरी माण पक्ष था यानी शुक्ल पक्ष था ये कहां जाते हैं कृष्ण पक्ष में जाते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जाते हैं इनमें भी वो भी पूरा पूरा पूरा अंतर है जैसे दिन रात में अंतर है वैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में क्या अंतर है प्रकाश का भिन्नता रहती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रकाश की भिन्नता रहती है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 तो ये जो दो रास्ते हैं एक पुण्य कर्मों वाला रास्ता है सकाम कर्मों वाला उसमें अच्छत भी होगा लेकिन वो अंत में तो अंधकार में ही पहुंचाएगा और उसमें चलते चलते राग द्वेष कितने हो सकते हैं व्यक्ति के और वो वहीं जा करके फंस जाएगा इस संसार चक्र से तो नहीं हट पाएगा इसको इन्होंने कृष्ण पक्ष कह दिया आगे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 पक्ष में पहुंचे पक्ष से मास में पहुंचे छह मास में पहुंचे उससे वर्ष में पहुंचे इत्यादि जो आगे आगे करेंगे काल की दृष्टि से तो बढ़ रहा है लेकिन है भिन्न रास्ता तो पर पक्षात छठ दक्षिणाई रीति एते तान न एते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 वो एक तरह से उनका अन्न हो गया उनके लिए पोषण करने वाला अच्छा देवताओं को आहुति देते हैं यज्ञ में सोम की उधर ये जो चंद्रमा है ये देवताओं का अन्न है भोजन है तो प्रतीकात्मक रूप से कह रहे तम देवा भक्ष देवता लोग उसको खाते हैं, आगे तस्मिन यावत संपातम उषि अथई तम एवं अधनर्निवर्तनते ये देव हैं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 थितम एवं अथ्वान पुनर्निवर्तन इसी मार्ग से वापस लौट के आ जाते कहां पर यही इसी जगह पे कैसे यथा पर आकाशात आकाशात वायु जैसे वहां चंद्रमा थे वहां से आकाश में आकाश से वायु में वायु भूतवा धूमो भवति वायु से फिर धूम हो जाता है और भवती और धूमो भूतवा अभ्रम भवती पूरी प्रक्रिया वैसी की वैसी नहीं बताई संवत्सर आदि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 अब्र वो के बादल बन जाते हैं मेघोभूत प्रवर्शती फिर बरस जाते हैं अभी भी सारा प्रतीकात्मक ही है इसको सीधे सीधे पूरा पूरा नहीं ले सकते हम बिल्कुल ऐसा कैसा ही होता है कई जने इसकी ऐसी ही व्याख्या करते हैं ऐसे ऐसे आता है फिर पानी में आता है फिर यूं होता है फिर यूँ होता है यूं होता है ऊपर ये एक प्रतीकात्मक रूप से तो ठीक है लौटने की बताए कि भाई लौट के आ रहे हैं फिर यह ब्रीही यहा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 तद एव भवति फिर वो वैसे ही जीवन बन जाता है तो उसी तरह का शरीर उसको मिल जाता है अब इसके अंदर भी दो भाग किए जा रहे हैं अगला देखिए तह रमणीय चरणा जो अच्छे सुख को देने वाले कार्यों को करते हैं रमणीय चरण वाले होते हैं रमणीय है मतलब जो हम जिसमें रमण करते हैं अच्छे पुण्य कर्म करते हैं अभ्यास है यत् रमणीयाम योनिम आपत्ति रन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 असकृत आवर्तिनी भूतानी भवंती बार बार जन्म लेने वाले भूत यानी प्राणी शरीर आदि को प्राप्त करते रहते हैं और इनके लिए जो तीसरा स्थान है इसके लिए इन्होंने कहा जायस्व मृयस्व इति तृतीयम स्थानम हम जायस्व बस यही इनका स्थान है उत्पन्न हो नष्ट हो उत्पन्न हो नष्ट हो बस यही उनको आशीर्वाद है जायस्व मृियस्व यही उनके लिए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 जय स्व रियस्व वाला तो तीसरे स्थान है ही तो तेना असौ लोको न संपूर्य तस्मा जुगुप्सेता से तदेश इस कारण से जुगुप्सेता इसके प्रति घृणा रखे जुगुप्सा कहते हैं घृणा अनिच्छा अरुचि उसके प्रति उसको चाहते नहीं जिसको हम छोड़ना चाहते हैं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 रुपए की चोरी करेगा तो और की लोहे चांदी लोहे की अन्न की पशुओं की यहाँ क्या लिखा है स्टेनो हिरण्य से हिरन्ने का जो चोर होता है स्टेन होता है वो ऐसी जगह पे जाता है तो चैन को खींच लेते हैं सोने की अंगूठी उंगलियां काट लेते हैं बहुत सारे होते हैं ना आभूषणों को ले लेते हैं घरों में से है जी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 ग्रहण करना इन शब्दों का तात्पर्य लेंगे, नहीं तो फिर एक सीमित में रह जाएंगे बोले ठीक है वहां लिखा है, है। हित रमणीय होता है जो हितकारी होता है रमणीय होता है ऐसी चीजों का जो ग्रहण करने योग्य है स्वीकार्य है ग्राह्य चीजें उपाधेय है उन सबका यहां पर यह प्रतीक के रूप है सोना उनमें सबसे ऊपर माना जाता है इसलिए और भी कोई उदाहरण दे सकते हैं सुराम पिब्छ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 उत्थान के लिए कोई अवसर नहीं उनको सिवाय कर्मफल भोगने के और कोई उत्थान का काम नहीं है वहां पर ऐसी स्थिति में रहते हैं पतंती की चार अब एक बात और कही जा रही है बड़ी महत्वपूर्ण कहती पंचमश्च और एक पांचवां और है वो भी पतन को प्राप्त होता है चार तो ये हैं एक पांचवां और बताए पंचमश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 तो के उन्नीसवें अध्याय का मंत्र है। सैतालीसवाशण पितृनाम अहम देवान उतम्यानाम ये दो स्त्रियां दो मार्ग हमने सुने हैं। मनुष्यों के मनुष्यों में है मनुष्य ही मनुष्यों में ही पितृयान और देवयान हैं जो मनुष्य हैं उन्हीं में तो पित्रिया पितृनाम अहम देवानाम उत पितरों का और देवों का ये दो रास्ते हमने देखे मृत्यानाम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 इन कर्मों को जो समझ जाता है धीरे धीरे अपने को बचा लेता है और उसी मार्ग पर चल पड़ता है और अच्छा हो जाता है तो अथ एतान एवं पंचाग्नि वेदा जो इन पांच अग्नियों को जानता है न सह तही अपी आचरण पापमना लिप्यते वो उनको जानने वाला जो जान गया इनको तो न सह तही अपि आचरण उनके साथ आचरण करता हुआ भी यानी उन का उपयोग करता हुआ भी उसमें रहता हुआ भी ना पाप मना लिप्यते पाप से लिप्त नहीं होता है अब जिसने इनको समझ लिया है वो भी इस चक्र से तो बाहर नहीं जा सकता है अभी जीवन तो चल ही रहा है उसका खाना पीना देखना सुनना ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं उसकी इस चक्र से बाहर नहीं जा पाएगा वो इसमें जहां जहां उसका कर्तव्य है वो कर्म उसे करने होंगे करेगा वो लेकिन इस सबको करते हुए वो पाप से लिप्त नहीं होता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 कि वेद वेद वाली बात बहुत आती है अपने यहां पर बार बार पीछे भी आई है या एवं वेद जो जान जान जान लेता है उन्हें ठीक लिया लिया अब जान लिया तो वो तो दिखती भी मक्खी तो नहीं निकली जाएगी दिखती भी मक्खी नहीं निकली जाएगी अब या तो उसको यह दिख रहा होगा कि मक्खी का मतलब इलायची तब तो, तब तो ले लेगा उसको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 नहीं तो ये सीधा ही कह देते इसमें दोष है तो बस इसको छोड़ दो बहुत बार निर्णय ले, ले लेते हैं हम ऐसा तो एक मतलब तो लोकोक्ति भी है व्यंग की तरह भी कहा जाता है आयुर्वेद में भी कहा जाता है और जगह भी कहा जाता है अलग अलग ढंग से कहा जाता है कि अपच जो होती है ना अजीर्ण किससे होता है भोजन के खाने से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 परमात्मा ने ये सारी चीजें इसलिए थोड़ा ना बना के दी हैं कि हम यहीं पर फंसे रहें, हम बंधन में हमारे को जकड़ के रखें परमात्मा ने सृष्टि किसके लिए, लिए बनाई है इस संसार से मुक्त करने के लिए बनाई है या इस संसार में फंसाने के लिए बनाई है तो हमें तो यही लगता है कईयों को फंसाने के लिए बनाई है परमात्मा ने भगवान इसको संसार को इतना आकर्षक बनाया है ऐसा बनाया है कि इस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 तो बस वो व्यक्ति इससे उठने का काम करता है इस संसार में जीते हुए इसमें फंसता नहीं है तो न सह तही अपनी आचरण पाप पापमान लिप्यते फिर क्या होता है करता क्या है शुद्ध पुतः पुण्य लोक हो भवती शुद्ध पवित्र हो करके पुण्य लोक का वासी हो जाता है पुण्य लोक में एक तो पितृलोक वाला भी हो गया अच्छे कर्म वाला और निष्ठाओं वाला होकर मुक्ति को प्राप्त करता है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है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 उसी तरह से ये भी होगा या एवं वेद है एवं वेदा ठीक है किन्नी को कुछ पूछना है बोलिए देवयान और पितृयान अलग कहा से हो जाता है हाँ इसमें आकाश से अंतर हो गया देखे संवत्सर से संवत्सर से हो गया ये जो 502 सौ दो पृष्ठ पे देखिए तीसरा प्रभाक इसमें अंत में क्या लिखा था छठ दक्षिणी रीति मासान छह दक्षिणायन के मासों को प्राप्त कर ले अब क्या लिखा तान न ए संवत्सरम अभी प्राप्त बंती ये संवत्सर को प्राप्त नहीं होते पीछे क्या था देखो पहले और पहले के अंत में था उदक मासान तान छह महीनों को प्राप्त होता है और दूसरे प्रभाग के प्रारंभ में देखो मासे व्य संवत्सरम और संवत्सरा आदित्य तो मास तक तो ये पहुंचा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 आजकल नृत्य करते हुए और छोटे बड़े फमवारे सप्ताह के उसमें बहुत बड़े बड़े भी होते तो बहुत ऊंचे ऊंचे भी जाते हैं उसमें भी बहुत ऊंचे जाते हैं फिर थोड़े कम रहते हैं तो इनकी ताकत ही ऐसी है कि वो एक सीमा तक जा करके बस नहीं कर उससे वगे जा ही नहीं पाते सकामता में उतनी ऊंचाई जा ही नहीं सकता व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता है। सकामता में उतनी पवित्रता आ ही नहीं सकती व्यक्ति कितना ही कितना ही परोपकार कर कितना ही कर ले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 संस्कार कैसे डाल दिए, ठीक कैसे कर लिया निष्कामता को समझ लिया जान को शुद्ध कर लिया वो ऊंचा बहुत चला जाता है ब्रह्मलोक तक चला जाता है, ऐसे कुछ। जी ये देवयान और पितृयान का जो मार्ग था इसमें सर से आदित्य फिर आदित्य से चंद्रमा और चंद्रमा से विद्युत विद्युत से ब्रह्म ये तो देवयान में और पितृयान में दक्षिणायन से वो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 लेकिन यहाँ पर वापस आएगा और वो एक अलग स्तर का सुख है अलग स्तर का है जायस्व मृयस्व है तो अलग बात होगी वो चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाए सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हुँ। हुँ। जी इसमें यह पूछना चाह रहा था की जैसे इन्होंने कहा कि जो संबत्सर है वहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए तो अलग अलग होने के बाद थोड़ी दूर जाने वापस वहीं पहुंच गए मतलब मिल गए वहाँ एक ही जगह पहुंच गए नहीं वो एक ही जगह मतलब चंद्रमा मतलब तो वो सुखद स्थिति है उसमें भेद करना चाहिए हमें अलग अलग तरह के सुख की स्थिति प्रतीकात्मक है वो चंद्रमा एक जैसे नहीं है दोनों और एक है तो उसमें अलग अलग तरह का एक उसमें अलग तरह का है एक अलग स्थिति है चंद्रमा की प्रसन्नता की अलग अलग स्थितियां है और एक दूसरा है जी 504 सौ पृष्ठ में सबसे नीचे जो था चाण्डाल तो यहाँ चांडाल से जो मनुष्य जाति में जो लिया जाएगा या फिर मनुष्य का ही लेते हैं अधिकतर उसी तरह मनुष्यों में जो बहुत निकृष्ट हैं निंदित स्थितियों में है निंदित कर्म करते हैं उनको लिया जाएगा वो भी है क्योंकि